अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के सप्तम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है भाष्य में मनोमय इस पद की व्याख्या हो गई है शरीर, नेता इत्यादि अवशिष्ट पदों की व्याख्या होनी है इस मंत्र के द्वारा सगुण ब्रह्म उपासना बताई जा रही है क्रम मुक्ति फलक इसलिए स्वतः निर्गुण ब्रह्म में भी अधिदव उपाधि तथा अध्यात्म उपाधि को लेकर के सर्वज्ञत्वादि गुण उपासना उपयोगी बताए जा रहे हैं अधिदैव उपाधि गुण है, है सर्वज्ञत्व सर्ववित्व सर्वे अध्यात्म उपाधि गुण है मनोमयत्व प्राण शरीर नेतृत्व तो इसमें मनोमय कहा जाता है जो माया उपाधि को लेकर के सर्वज्ञ ब्रह्म है उसी को मनोमय भी कहा जा रहा है जब अध्यात्म में मन रूप उपाधि से युक्त हो जाता है तो मन के जो भी धर्म है उनसे युक्त सा प्रतीत होता है सन्निहित तो मन रूप उपाधि के धर्मों से युक्त उपहित तो चैतन्य प्रतीत होता है यानी यही उसका है अपनी उपाधि मन का अनुकरण करना जो भी मन में प्रत्यय यानि वृत्तियाँ उत्पन्न हो उन वृत्तियों से युक्त सा प्रतीत होना ये उपहित का उपाधि का अनुकरण करना है उपहित द्वारा उपाधि का अनुकरण किया जा रहा है उस अनुकरण का स्वरूप क्या है कि उपाधि में जो जो धर्म भी अभिव्यक्त हो तो उन उन धर्मों से युक्त सा स्वयं भाषना ये उपही द्वारा उपाधि का अनुकरण है और उपाधि कारी यह चैतन्य होने से उसे मनोमय भी कहा गया मन भी कहा गया ये कहा गया था मन उपाधिवात भाष्य में अब मूल मंत्रस्थ जो प्राण शरीर नेता ये पद है इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भाष्यकर भगवान प्राण शरीर नेता प्राणस प्राण चाणशरीर और तस्य तस् नेता और नेता पद का अर्थ कर दिया शरीरात शरीरा प्रति नेता <coughs> तो प्राण शरीर शब्द का अर्थ है प्राण प्रधान शरीर तीन शरीरों में प्राण शरीर है सूक्ष्म शरीर उसमें प्राण तत्व तो प्रधान है इसलिए प्राण शरीर शब्द से लिया जाएगा सूक्ष्म शरीर को केवल शरीर शब्द से तो तीनों शरीरों का ग्रहण होगा और प्राण ये विशेषण होने से वो मध्यम पदलोपी समास है उसमें प्राण है प्रधान जिसमें उसे कहा जाएगा प्राण प्रधान और प्राण प्रधान अंच तत्शरी इति प्राण शरीरम तो बीच वाला प्रधान जो पद है उसका लोप हो गया इसलिए मध्यम पद लोपी समास का होता है अर्थ निकलता है सूक्ष्म शरीर प्राण शरीर शब्द का और उस सूक्ष्म शरीर का नेता नेता का अर्थ है पहुंचाने वाला ले जाने वाला निय प्राप नेता तो है प्राप्त कराने वाला तो सूक्ष्म शरीर को ले जाने वाला प्राप्त कराने वाला किसके प्रति ले जाता है तो एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर के प्रति जो सूक्ष्म शरीर को ले जाए उसे प्राण शरीर नेता कहा जाएगा तो कौन ले जाता है तो यही चेतन ले जाता है चेतन न हो तो बाकी तो सब जड़ हैं। तो चेतन की सन्निधि से ही सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता है और उसे जाने में सहयोग करता है यही प्रकृत चेतन जिसे उपास्य बताया जा रहा है इसलिए वो है प्राण शरीर नेता तो ये कहा कि तस् अयम नेता तस्यानी सूक्ष्मशरीर से अयम यानी आत्मा जो उपास्य परमात्मा बताया जा रहा है वह स्थूलात्रात्रांतरम प्रति नेता अब प्राण-शरीर नेतृत्व गुण को बताने वाले प्राणशरीर नेता पद की व्याख्या हो गई अब अध्यात्म में ये जो स्थूल शरीर है इस स्थूल शरीर के अंदर परमात्मा का अवस्थान क्या है तो परमात्मा के अवस्थान का प्रकार बताया जा रहा है प्रतिष्ठितो अन्य हृदय संधाय इसकी व्याख्या करते भास्कर भगवान कि प्रतिष्ठितो यानी अवस्थितः प्रतिष्ठित पद की व्याख्या हुई अवस्थित पर्याय पद बता करके और कहाँ अवस्थित हैं तो अन्य तो अन्न में कहा जहाँ गेहूँ चावल बोरी में भर करके स्टोर में रखा है तो उन्हीं में से किसी बोरी में परमात्मा होगा तो कहते हैं अन्न शब्द से लेना अन्न का विकार ये जो स्थूल शरीर इस स्थूल शरीर में वह प्रतिष्ठित है यानी अवस्थित है इसलिए अन्ने का अर्थ करते हैं भुज्यमान अन्न विपरिणामे प्रतिदिन उपचीय मने अपचीय पिंड रूपान्य मंत्रस्थ अन्न शब्द अन्न का जो विकार है उसका परामर्शक है विकार यानी कार्य अन्न का कार्य है ये स्थूल शरीर से इसलिए इसे अन्नमय कहा जाता है अन्न विकार अन्नमय तो कौन से अन्न का विकार है ये स्थूल शरीर तो भुज्यमान जो अन्न वह पाचन क्रिया के माध्यम से तीन विभागों में विभक्त होता है भुज्यमान का अर्थ है खाया जाने वाला जो खाया जा रहा है अन्न पेट में जाकर के पाचन क्रिया के माध्यम से उसके तीन विभाग होते हैं छांदो की उपनिषद ने कहा अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते स्थूल मध्यम सूक्ष्म ये तीन विभाग होते हैं स्थूल तो होता है पुरुष मल वह निकल जाता है विसर्जन क्रिया से मध्यम का बनता है यह स्थूल शरीर मांस सब बन करके रक्तादि तो इसलिए मध्यम अंश का परिणाम खाए हुए अन्न का माना जाता है ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म से बनता है मन इसलिए कहा अन्नमयम ही सौम्य मन तो भुज्यमान अन्न विपरिणाम का अर्थ है खाए हुए अन्न के मध्यम अंश का परिणाम रूप जो ये शरीर है और ये शरीर रोज बढ़ रहा है घट रहा है कोई बढ़ रहा है शिशु से से लेकर के वृद्धावस्था आने से पहले तक जो शरीर है वह प्रतिदिन वर्धते जाएते अस्थि के बाद में फिर वर्धते विपरिणमते बढ़ता है तो फिर बदलाव भी होता है और फिर अपक्षीय हनाश के ऊपर जाता है वृद्धावस्था के बाद में एक अवस्था विशेष हो जा तो कुछ भी खा ले शरीर बढ़ेगा नहीं पंचम विकार में चलेगा तो अपक्षय ही होता जाएगा और एक दिन आएगा विनशति एक सीमा तक ही बढ़ता है इसलिए कहा कि प्रतिदिनम यानि रोज उपचीय माने जो बढ़ रहा है उत्पत्ति के बाद में एक सीमा तक वृद्धावस्था तक और फिर वो अपचीय माने वृद्धावस्था के बाद में फिर अपचय शुरू हो जाता है ऐसा जो पिंडरूप अन्न है पिंड यानि शरीर और उस शरीर रूप धारण किया हुआ अन्न वो यहाँ पर प्रतिष्ठितो अन्ने इस मंत्रस्थ अन्य इस सप्तम्त पद से ग्राह्य है ये अन्न पदार्थ और इस शरीर में प्रतिष्ठित है किस कैसा अवस्थित है तो कहते हृदय संधा तो हृदय शब्द से लेना है हृदयस्था बुद्धि तो हृदयस्थ बुद्धि को इस शरीर शरीर में उस बुद्धि के गोलक ह्रदय में अच्छी तरह से स्थापित कर वो प्रतिष्ठित है जैसे ही बुद्धि उसके गोलकस्थ हो गई तो बुद्धि ने फिर अपना व्यापार शुरू कर दिया बुद्धि प्रत्यय बनने लगे तो उस बुद्धि प्रत्ययों में अभिव्यक्त हो रहा है यह तो जहाँ अभिव्यक्त हो रहा है लगता है वहाँ पर वो अवस्थित है तो इस प्रकार बुद्धि को इस शरीर में सन्निधाय का अर्थ है समवस्थाप्य अच्छी तरह से बुद्धि को स्थापित करके वह इस शरीर में प्रतिष्ठित माना जाता है जब तक शरीर में बुद्धि है तब तक बुद्धि तो है क्योंकि बुद्धि के साथ चिदाभास का सहज संबंध है ना? बुद्धि का चिदाभास के साथ सहज संबंध है वो जब जब तक बुद्धि शरीर में रहेगी तब तक चिदाभास भी उसमें रहेगा अचिदाभास है तो माना जाता है चित्त का वहाँ अस्तित्व है नहीं तो चित्त तो अव्यवहार्य हैं व्यवहार्य योग्य तो चिदाभास हैं और वो चिदाभास के रूप में अवस्थित रहेगा जब तक इस शरीर में बुद्धि होगी बुद्धि के आते ही माना जाता है इस शरीर में वह आ गया और तब तक इस शरीर में है जब तक बुद्धि है तो हृदय का अर्थ करते हैं हृदय यानी बुद्धिम पुंडरिक छिद्रे सन्निधाय सम, सन्निधाय का अर्थ कर दिया समवस्थाप्य तो बुद्धि को हृदय पुंडरिक में हृदय पुण्डरिक छिद्र में यानी हृदय आकाश में बुद्धि को अच्छी तरह से अवस्थित कर दिया तो माना गया कि वह शरीर में स्थित हो गया हृदय में बुद्धि को स्थापित करना ही परमात्मा का शरीर में अवस्थान है इसे छोड़ करके अन्य कोई अवस्थान सर्वगत परमात्मा का नहीं बनेगा इसे आगे कह रहे हैं कि हृदय आत्मनः आत्मन नहि आत्मनः आत्मन रन्ने तो हृदय अवस्थान एवं आत्मन स्थिति अन्य ऐसा अनु करना अन्य शरीर स्थूल शरीर स्थूल शरीरे शरीर में अध्यात्म उपाधि स्थूल शरीर में आत्मा की स्थिति हृदय में बुद्धि को अवस्थित करना ही है हृदय अवस्थानम एव आत्मन स्थिति हृदय यानी बुद्धि तो बुद्धि को हृदय आकाश में अवस्थित करना ही थूल शरीर में परमात्मा की स्थिति मानी जाती है नहीं ही स्थिति अन्य यानि शरीर प्रकारांतरे न इस पद का वहाँ शेष कर देना तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं स्थिति रन्ने के बाद में प्रकारांतरे इति शेष तो दूसरा कोई प्रकार इस थूल शरीर में परमात्मा के अवस्थित होने का नहीं है आगे हैं तद्विज्ञानेन विज्ञान धीरा इत्यादि की व्याख्या प्रतिष्ठितो अन्य हृदय सन्निधाय की व्याख्या हो गई तो तद्द विज्ञान पिपश्य धीरा इस वाक्यस्थ तत्सव से अर्थ बताया जा रहा है आत्मत तो तद आत्मत तो तत् आत्मतत्व आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसे शब्द से लेना अधितय अध्यात्म उपाधि से विविक्त स्वरूप आत्मा का जिसे पहले दिव्य दिव्योमूर्त पुरुष इत्यादि से सब आयाभ्यंतर कहा गया स्वयं प्रकाश कहा गया निर्विशेष ब्रह्म वो है शब्द से ग्राह्य और उसे विज्ञान न तो इसमें विज्ञान शब्द से लेना है आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति प्रमा ये विज्ञान शब्द का अर्थ है वो वृत्ति आभाक आवरण की निवर्तक वृत्ति अविद्यावर्तक साक्षात्कार प्रमाण से उत्पन्न हुआ वो है विज्ञान शब्द का अर्थ इसलिए विज्ञान का अर्थ हो जाएगा आचार्य उपदिष्ट तत्वशी वाक्य उथित अहम ब्रह्मास्मी इकारक साक्षात्कारण तने आत्म इसमें पिका है पूर्ण पीत पूर्णम परि, आ, अने एक सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित जो तत्व है एक वो है वो हैं तत्शब्द से ग्राह्य वो स्वयं प्रकाश है और उसे पश्यंती यानी उपलभनते प्राप्त करते हैं मय के रूप में वह स्फुरत होता है जब विज्ञान शब्दी तो शब्दित वृत्ति आविद्या को निवृत्त करती है आवरण भंग हो जाता है तो वह तत् शब्द से परामृष्ट आत्मतत्व या ने आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप स्वयं ही स्फुरी हो जाता है मैं के रूप में उससे पहले तक मैं के रूप में आत्मा का स्फुरन नहीं होता निर्विशेष आत्मा का मैं के रूप में सहज स्फुरन वो नहीं होगा उसमें स्फुरन में, उस में स्फुरन के होने में प्रतिबंधक है अनादि अविद्या उस अनादि अविद्या की निवृत्ति होना आवश्यक है और उस अनादि अविद्या की निवृत्ति करने में समर्थ है केवल विज्ञान शब्दित शास्त्राचार्य उपदेश जनित अहम ब्रह्मास्मि इत्या का वृत्ति ही जो अनादि अनिर्वचनीय प्रतिबंध है अविद्या उसे दूर करता फिर वह स्वयं ही जिसके बुद्धिस्थ अनादि अनिर्वचनीय अविद्या अविद्यावृत्त हो गई उसके बुद्धि में मैं के रूप में स्फुरीत होता है भाषित होता है इसे कह रहे हैं कि विज्ञान धीरा विज्ञान न तत्परिप्यंती ऐसा अन्वय है इसलिए विज्ञान शब्द का अर्थ करते भाष्कर भगवान कि विशिष्ट न ज्ञानेन विज्ञानन इसमें वि उपसर्ग है उसका अर्थ कर दिया विशिष्टे न ज्ञाने न और ज्ञान में विशेषता क्या है जो अनादि अनिर्वचनीय प्रतिबंधात्मिका अविद्या है उसके निवर्तक ज्ञान में विशिष्टत्व क्या है वैशिष्ट क्या है तो वैशिष्ट बताते हैं शास्त्राचार्य उपदेश जनित न और एक शास्त्राचार्य उपदेश का सहयोगी बताया जा रहा है शास्त्राचार्य उपदेश तो सबको प्राप्त होता है जो भी वेदांत के सत्संगी हैं सबको आचार्य तत्वमशादि का व्याख्यान एक ही प्रकार का सुनाएंगे लेकिन सब उस तत्व आचार्य के द्वारा व्याख्यात तत्त्वमसी वाक्य का एक ही अर्थ नहीं समझेंगे सब अपने अपने संस्कार के अनुसार अर्थ समझेंगे योग्यता के अनुसार अर्थ समझेंगे आचार्य का अभिप्राय तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ समझाने का नहीं था ना एक समय तो वक्ता सौ व्यक्ति के सामने कुछ बोलेगा तो उसका अभिप्राय एक ही रहेगा ना वाक्य उच्चारण का और वो वक्ता का अभिप्राय जो था वह सब के सब वैसा ही ग्रहण करेंगे ये संभव नहीं है जिनके अंदर योग्यता है वक्ता का अभिप्राय समझने की वह ग्रहण कर पाएंगे वक्ता को जैसा वाक्यार्थ अभिप्रेत है ऐसा वाक्याथ और बाकी जो हैं अभिप्राय न समझने वाले अपने अपने ढंग से हीर वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों को समझेंगे और फिर पदार्थों का परस्पर अन्वय रूप वाक्य अर्थ समझ पाएंगे अपने ढंग से समझेंगे इसलिए कहते हैं वक्ता का अभिप्राय कौन समझ सकता है उसके लिए सहायक वेदांत के व्याख्याता के अभिप्राय को समझने की योग्यता अधिकारी में कौन से होती है तो अधिकारी के विशेषण बताए जा रहे हैं शम दम ध्यान सर्वत्याग वैराग्य उद्भूतन ये जिसके अंदर हैं वह वक्ता के अभिप्राय को समझ पाता है उसकी बुद्धि और फिर वक्ता को अभिप्रेत अर्थ को ही तत्वमशादी वाक्य से समझ पाता है उसे जो बोध होगा उसकी जो समझ होगी वह विज्ञान शब्द से लेनी है वो ज्ञान इसलिए शम दम सम है मनोनिग्रह दम है इंद्रिय निग्रह और शम दम संपन्न व्यक्ति के द्वारा फिर अंतकरण को परिष्कृत करने के लिए की गई जो उपासना वो ध्यान और सर्व त्याग रूप जो वैराग्य ये सब वक्ता का अभिप्राय समझने में सहयोगी है और इससे वक्ता का अभिप्राय जान करके तत्वमसी वाक्य का अर्थ अहम ब्रह्मास्मि ऐसा समझ पाता है ग्रहण कर लेता है ब्रह्मात्म एकत्व तो को उत्तम अधिकारी। वो उत्तम अधिकारी के चित्त में उत्पन्न हुई जो वृत्ति हैं वह विज्ञान है विशिष्ट ज्ञान है अपरिपश्यंती शब्द का अर्थ करते हैं परि यानी पूर्णम ये परि का अर्थ कर दिया तो सर्वतः पूर्ण का मतलब सब प्रकार से जो पूर्ण है सब प्रकार से पूर्ण कौन होता है जो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है व्यापक हैं तो देश से अपरिन्न होगा नित्य है तो काल से अपरिचिन्न होगा सर्वात्मक है तो वस्तु से अपरिछिन्न होगा अपरिचिन्न का अर्थ होता अभिन्न परिचिन्न का अर्थ है भिन्न परिच्छेद शब्द का अर्थ है भेद परिचिन्न का अर्थ हो जाएगा परिच्छेदयुक्त यानी भेदयुक्त भिन्न और भिन्नता तीन से होती है देश से जो अव्यापक होता है यहाँ रहता है वहाँ नहीं रहता तो उसका देशतः तो परिच्छेद यानि भेद होता है वह देश से परिच्छिन यानि भिन्न होता है देश उसे अलग करके दिखाता है यहाँ है यहाँ नहीं है काल उससे अलग करके दिखाएगा जो अनित्य हैं कभी रहता है कभी नहीं रहता जो नित्य होता हमेशा रहने वाला उसे कभी रहने वाला है कभी नहीं रहने वाला ऐसा भिन्न करके नहीं बता पाएगा काल और कोई भी वस्तु जिसकी सत्ता से अलग सत्तावती नहीं है उसे कहा जाएगा सर्वात्मक तो जिसका भेद उसमें दिखाना है जिससे भिन्नता दिखानी है वह पहले अपना अस्तित्व सिद्ध करें जिसमें परिचिन्नता लानी है वस्तुकृत उसकी सत्ता की निरपेक्ष स्वयं की सत्ता वती कोई वस्तु हो तो वस्तुकृत परिच्छिनता जा, लेकिन ऐसी कोई वस्तु वेदांत सिद्धांत में है नहीं जो ब्रह्म की सत्ता से निरपेक्ष सत्तावती हो इसलिए वस्तुकृत परिच्छिनता भी उसमें नहीं होगी तो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न को कहा जाता है पूर्ण सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित को कहा जाता है पूर्ण तो सर्वतः पूर्णम किसी भी प्रकार की परिचिनता जिसमें नहीं है वह परिपश्यंति में परिशब्द का अर्थ निकलेगा निरपेक्ष अपरिचिन्न निरतिशय अपरिचिन्न सापेक्ष अपरिछिन्नता नहीं और पश्यंती का अर्थ करते उपलबंते तो जो शब्द से ग्राह्य आत्मतत्व हैं उसे पश्यंती यानी उपलभनते उस शब्द से ग्राह्य निर्विशेष आत्म स्वरूप की आत्मरूप से उपलब्धि उनको होती है का मतलब वह अपने आप को निर्विशेष आत्मस्वरूप ही महसूस करते हैं उनकी जो अहंता है वह शब्द से ग्राह्य निर्विशेष आत्म तत्वों को ही आलंबन करती है जीते जी तो माना जाता है कि परिपश्यती उससे अलग अपने को महसूस नहीं करेंगे तो ये हुआ परिदर्शन शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान ये किनको होता है ये परिदर्शन तो कहते धीरा निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान किन का होगा परिदर्शन निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान वो धीरों का होगा धीर किन को कहते हैं तो कहते हैं विवेकिन धीरा विवेकिन और विवेक हैं उपाधि और उपहित का पृथक ज्ञान उपाधि के रहते हुए भी उपाधि के आरोपित धर्मों से जिस समय युक्तसा सा रहा है उस समय भी स्वरूपतः निर्विशेषी ही हैं जैसे जपा कुसुम की सन्निधि से स्फटिक चर्मचक्षु से जिस समय लाल प्रतीत हो रहा है उस समय भी विवेक नेत्र बताता है कि स्फटिक सफेदी है ऐसे जिस समय अधिदेव उपाधि माया के कारण सर्वज्ञ सर्वित सर्वेश्वर और अध्यात्म उपाधि मनादि के कारण मनोमयत्व प्राण शरीर नेतृत्व और शरीर अवस्थितत्वादि गुणों वाला विशेषता वाला प्रतीत हो रहा है ये नेत्र बताएगा अज्ञान ऐसा बताएगा अज्ञान से तो ऐसा भाष रहा है जिस समय उस समय भी स्वरूपतः वह चेतन निर्विशेष ही हैं और वो मैं हूँ निर्विशेष चेतनमय हू ऐसा परिदर्शन विवेकी को होता है विवेक नेत्र जब खुल जाता है विवेक नेत्र खुला हुआ कब माना जाता है जब अनादि अनिर्वचनीय प्रतिबंध है अविद्या वही विवेक नेत्र पर बंधी हुई पट्टी है वो खुल जा आंख में किसी के पट्टी बंधी हुई हो जैसे गांधारी ने बांध रखी थी तो देख नहीं पाती थी आँख से सामने कौन है ऐसे अनादिकाल से एक विवेक नेत्र पर हमारे पट्टी बंधी हुई है अविद्या की और वो अविद्या की पट्टी खुलती है इससे विज्ञान से भोविज्ञान ने अविद्या रूपी पट्टी विवेक नेत्र से खोल दी तो विवेक नेत्र खुला हुआ खुल गया तो उस खुले हुए विवेक नेत्र से दिखेगा ब्रह्म निर्विशेषी मय के रूप में भाषेगा इसलिए धीरा परिपश्यंती अविवेकिको जो आत्मा मनोमयत्वादी विशेषता वाला भाष रहा है वही आत्मा विवेकी को निर्विशेष भाषेगा मनोमयत्वादी विशेषताओं से रहित प्रतीत होगा वो सर्वज्ञत्व सर्व सर्ववित्व सर्वेश्वरत्व मनोमयत्व आदि, जो उपाधिक विशेषताएं हैं ये विशेषताएं आत्मा के स्वरूपभूत धर्म नहीं हैं आरोपित धर्म हैं औपाधिक हैं तो फिर उसका अपना इन उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप क्या है वो शब्द से ग्राह्य आत्मतत्व विवेकी को किस रूप से स्फुरीत होता है मैं के रूप में उसका कोई ना कोई स्वरूप होगा ना तो स्वरूप बताया जा रहा है उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप आनंद रूपम अमृतम यद विभाति वह सत चित आनंद है स्वरूपतः नित्य चित्त और नित्यानंद रूप है सत सच्चिदानंद में सत का अन्वैचित और आनंद दोनों के साथ है तो सचित कहा जाता है नित्य चेतन को और सदानंद कहा जाएगा नित्य आनंद को तो वह अबाधित चेतन रूप है अबाधित आनंद रूप है उसका अपना पारमार्थिक स्वरूप अबाधित ज्ञान कहो या चेतन कहो और अबाधित आनंद कहो यही है स्वरूप और उस स्वरूप को आत्म तत्शब्द आत्मतत्व का परामर्श आत्मतत्व में तत्व का अर्थ है वास्तविक स्वरूप आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है तो अबाधित तो चिदानंद अबाधित चिदानंद इसलिए चिदानंद रूप शिवो अहम शिवोह मनोबुद्ध्यहकार चित्तानी नाहम न च्रोत्रजिहे न च घृण नेत्र ये विवेक बताया है ये विवेक जिनको है वे हैं धीर विवेकी वह अपने आप को कैसा देखते हैं तो अज्ञानी तो देखते हैं मनादि रूप मनोमयत्वादि गुणों वाला अज्ञानी देखेंगे और विवेकी देखेंगे शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनोबुद्धि अहंकार चित्ता नाम न च स्रोत्रजिभ्य न नेत्रे अज्ञानी जिस उपाधि के साथ तादात्म्यापन्न देख रहे हैं उस उपाधि से विविक्त केवल चिदानंद रूप जो शिव हैं वो मैं हूं इस रूप में अपना दर्शन करते हैं ये परिदर्शन है धीरा परिपश्यंती तो विवेकी का परिदर्शन चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम ये होगा इसलिए आनंद रूपम अमृतम यद विभाती इसकी व्याख्या कर रहे हैं आनंद रूपम आनंद रूपम का अर्थ करते सर्वानर्थ दुखायास प्रहीणम सर्वानर्थ इसमें अनर्थ शब्द से लीजिए अनर्थ के अनर्थ का तो अर्थ होता है दुख और आगे भी दुख शब्द हैं तो पुनरुक्ति हो जाएगी ना फिर इसलिए अनर्थ शब्द से लेना अनर्थ के हेतु को तो अनर्थ का हेतु है अज्ञान और राग-द्वेष अध्यास हाँ। अध्यास और अध्यास निमित्तक रागद्वेशमितक रागद्वेश अनर्थ शब्द का अर्थ होगा यही चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं अनर्थ दुखेति अनर्थ पदम अनर्थजनक विषय तद राग परम तो अनर्थ शब्द विषय और विषय विषयक जो राग उसका वाचक है ये दुख के हेतु है तार्किक लोग 21 प्रकार का दुख मानते हैं न अरुण एक एक विंशति दुख ध्वंस को माना जाता है मोक्ष दुख इक्कीस हैं उसमें से साक्षात दुख तो एक ही है जिसको यहां दुख कहा जा रहा है और बाकी अन अर्थ शब्द से ग्राह्य दुखों के हेतु हैं वो दुखों के हेतु है अठारह बीस बीस हैं दुखों के हेतु इक्कीस प्रकार के दुख ध्वंस को मोक्ष कहते हैं उसमें से इक्कीस प्रकार का दुख क्या है तो बीस तो हैं दुख के हेतु होने से दुख और एक है दुख वो हैं, छ इंद्रिया छह इंद्रियों के विषय और छ इंद्रिय तथा विषयों के आपस में संसर्ग ते हो गए अट्ठारह छ इंद्रियां हैं बाह्य पांच ज्ञान इंद्रिया और अंत मन अंतकरण ये छः इंद्रियां हैं और इनका इनके अपने अपने जो विषय वो छः होंगे और इन छ इंद्रियों के अपने अपने विषयों के साथ जो संसर्ग वो छः प्रकार के होते हैं तो ये मिलकर के हो गए अठारह और दो हैं ये शरीर एक वर्तमान जो शरीर है ये भी भोगायतन है ना और भोग है सुख दुख का साक्षात्कार तो सुख दुख का साक्षात्कार भी भोग ही कहलाता है ना और वो कहाँ होता है तो स... तार्किकों की आत्मा भी वेदांतियों के आत्मा के तरह व्यापक है लेकिन अनेक है। तो व्यापक होने से यहाँ भी तो आत्मा है लेकिन यहाँ पर जो आपकी आत्मा है यहाँ चीटी काटती है, मच्छर बैठता है तो वहाँ आपको मच्छर काटने से चीटी के चलने से कोई दुख नहीं होगा यद्यपि वहाँ भी आपकी आत्मा है लेकिन शरीर पर चीटी चल दस बीस चढ़ जाए और चलना शुरू कर दे तो त्वचा में वो सब जो उनका जो हो जाता है चलने से संवेदन उससे थोड़ा असहजता हो जाती है ना मच्छर काटता है तो शरीर असहजता होती है उससे दुख होता है का मतलब शरीर अवच्छेद से आत्मा में दुख होता है शरीर अवच्छेद देना आत्मा में दुख होता है इसलिए शरीर भी दुख का हेतु है वो उन्नीसवाँ है और बीसवा है ये जो वर्तमान सुख है विषय सुख इसको प्राप्त करने के लिए आयास करना पड़ता है इसलिए पहले भी विषय यदि न चाहते विषय सुख यदि न चाहते तो फिर आयास न करना पड़ता और फिर वो चला जाता है तो भी दुख होता है जो आया हुआ विषय सुख है वह जब समाप्त होता है तो दुखी कर देता है तो इसलिए वो भी दुख का कारण बन रहा है विषय सुख भी इसलिए उसको भी दुख कोटि में लिया जाता है दुख का कारण होने से ये बीस है शरीर विषय सुख ये दोनों भी दुख के हेतु होने से दुख हैं और वो अठारह ये बीस हो गए तार्किकों के अनुसार अनर्थ हेतु दुख के कारण इसलिए दुःख कहलाते हैं और एक साक्षात इनका फलभूत तो दुख ही है ऐसे एक विंशति दुख और उनका ध्वंस माना जाता है मोक्ष उनका ध्वंस मोक्ष है प्रुछ दैते प्रुछ दैते क्या हाँ तो वेदांती नहीं वो इसलिए तो तार्किक शब्द का नाम लिया ना हमने हाँ दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ये मोक्ष है और दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति में दुख है क्या ना दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है दुख के कारण के साथ दुख की निवृत्ति दुख का कारण कौन है तो अध्यास इसलिए अध्यास भाष्य में भाषकर भगवान ने अस्य अनर्थ हेतु तो अध्यास को अनर्थ का हेतु कहा यदि अध्यास न हो तो दुख नहीं होगा अपनी उपाधिभूत शरीर में भी असह्य पीड़ा हो रही हो तब भी यद किंचित भी दुख नहीं हो सकता यदि उस शरीर में तादात्म्य न हो तो दुख नहीं होगा और शरीर में तादात्म्य है तो दुख होगा तो शरीर तादात्म्य ही दुःख का कारण है शरीर तादात्म्य का नाम है अध्यास इसलिए श्रुति ने कहा न हवय वही स शरीर से स्वतः प्रिया प्रिय और तो वेदांत के अनुसार तो दुख का कारण है अध्यास और फिर अध्यास से ही आगे एक विषय दिखता है स्वयं विषय के रूप में दिखता है फिर उन विषयों के विषय में राग रागद्वेश प्रतीत होते हैं और ये संसार की परंपरा चलती रहती है तो यहाँ पर ये सीधा दुख ये ये जो बीस तो दुख के हेतु है और बीसवा उनका फलभूत तो दुख है ये तार्किकों के अनुसार तो सर्वानर्थ इसमें सर्व तो विशेषण है दुख का तो सभी प्रकार का जो दुख है और उस दुख का जो कारण है उस दुख के कारण सहित दुख की निवृत्ति और आयास यानि सुखादि की प्राप्ति के लिए जो प्रयास इन सब से रहित विषय सुख के लिए तो आयास की जरूरत है आत्म सुख के लिए नींद में जो सुख होता है उस सुख की प्राप्ति के लिए कौन सा व्यापार करते हैं नींद में जो सुख हो, होता है उस नींद में सुख के लिए प्रयास कौन सा किया जाता है वो प्रयास रहित सुख है अनायास होने वाला सुख है वो आत्म सुख है वो आत्म सुख का आभास है और आत्म सुख है समाधि में तुरी अवस्था में वो आनंद रूप है और विषय सुख की प्राप्ति के लिए तो फिर आयास करना पड़ेगा जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतने ज़्यादा विषय एकत्रित होंगे सुविधाएं उपस्थित होगी उतना सुख मिलेगा लेकिन नींद में प्राणी मात्र को एक जैसा सुख मिलता है वो अनायास सुख है आयास रहित सुख है तो सर्वानर्थ दुख, यानी दुखों के सभी कारणों सहित दुख रहित जो सुख है और आयास रहित जो सुख है प्रहीणम का दोनों के साथ करना सर्वानर्थ दुख प्रहीणम सुखम और आयास प्रहीणम सुखम ये सर्वानर्थ दुख और आयास में दोनों समास और फिर प्रहीणम के साथ तृतीय तत्पुरुष समास पंचमी तत्पुरुष समास इनसेन प्रहीण का अर्थ है रहित समस्त दुख सहित दुखों से रहित और आयास रहित जो सुख है वो है आनंद रूप भूमा ये वह भूमा तत्सुखम य्यत पश्य नान्यत, नान्यत श्रृणोति वो भूमा है अद्वैत और वही सुख है द्वितीयद्वय भय होती श्रुति के अनुसार तो भय यानी दुख उसका कारण है भिन्न वस्तु द्वैत तो, दर्शन और ये जो दुखरहित तो, आयास रहित तो, आनंद है वह आत्मतत्व है शब्द से ग्राह्य है। वह आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है वह विनाशी होगा विषय सुख के तरह कहते तो ऐसा नहीं विषय आनंद के तरह विनाशी नहीं है वो अविनाशी है तो अमृतम का अर्थ है अविनाशी यानी सत आनंद रूप से बताया गया आनंद और अमृतम से बताया गया सत और विभाति में विभाति शब्द से बताया जा रहा है चित विभा तो विभाति में वी का अर्थ है विशेषण भाति इति विभा और विशेष का क्या अर्थ है तो जो विषय सुख है वह तो मन आश्रित हैं मन का परिणाम है ना, नो क्षेत्र है इच्छा, द्वेषम, सुखम दुखम संघातस चेतना धृति ये तत् क्षेत्रम ऐसा गीता में भगवान ने कहा ये सारा क्षेत्र है तो इच्छा मन रूपी क्षेत्र का धर्मरूप क्षेत्र है इच्छादि धर्मरूप क्षेत्र है इनका धर्मी यानी आश्रय रूप क्षेत्र है मन जिसको पहले इंद्रिय शब्द से कहा क्या है महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि व्यक्त में वच पंच चेंद्रीय गोचरा उसमें मन को इंद्रियानी दश कंच में एक शब्द से कहा है ना वो मन वो क्षेत्र धर्मी रूप क्षेत्र है और उसके धर्मरूप क्षेत्र बताए गए इच्छा द्वेष सुख दुख ये तो इसलिए मन तो क्या नाम ये विषय सुख तो मन आश्रित है और सांख्यों न्यायिकों के यहाँ तार्किकों के यहाँ सुख एक 24 गुणों में से गुण है आत्मा का विशेष गुण है उनके यहाँ तो वो आत्मा आश्रित होता है लेकिन वेदांत में विशेष सुख जिसको प्रियमोद मोद प्रमोदात्मी का वृत्तिरूप कहा जाता है अंतकरण में अनुकूल विषय के दर्शन प्राप्ति तथा उपभोग से होने वाली जो क्रमतः प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्तियां वही विषय सुख कहलाती हैं उस वृत्ति का नाम है विषय सुख वह अंतकरण का परिणाम होने से अंतकरण का धर्म है तो जैसे विषय सुख अंतकरण का धर्म है ऐसे आनंद यानी भूमा और भूमा यो वह भूमा तथा सुखम के अनुसार वो सुख रूप है वही आनंद है तो वो भी विषयानंद के तरह कहीं आश्रित होगा जैसे नारद जी ने पूछा सनत कुमार जी को कि वो भूमा कहाँ पर है तो नारद जी को सनत कुमार जी ने कहा कि वो कहीं नहीं है और यदि है, तो वह स्वमहिमनी प्रतिष्ठिता महिमाकार थे स्वरूप वह अपने स्वरूप में है स्वस्वरूप में है तो वही विशेषता बताई जा रही विभाति में वी का हुआ विशेषण और विशेष भान क्या हैं कि वह मन आश्रित के रूप में जैसे प्रतीत होता है विषय सुख ऐसा प्रतीत नहीं होता अपितु स्वरूप अवस्थित अवस्थितया प्रतीत होता है विशेषता है विषय सुख की अपेक्षा आत्म सुख में इसलिए लिखते हैं कि विशेषेण स्वात्मनि एव भाती तो स्वात्मि यानी स्वस्वरूप वह अपने स्वरूप में ही भाजता है का अर्थ है वो चिदानंद चेतन आनंद है चिदरूप है स्वरूप ये स्वात्मनीय वो भाती ऐने स्वयं ही भास रहा है का अर्थ है वो चेतन स्वरूप आनंद है चिदानंद है वो विषय सुख के तरह जड़ नहीं है मन जड़ है तो उसकी वृत्ति प्रियमोद प्रमोद भी जड़ है वो साक्षी भाष्य है और ये साक्षी स्वयं भाष्य वो साक्षी का स्वरूप ही है विषय सुख का अवभासक यह आनंद है इसलिए वो चेतन है ये यद विभाति से बताया जा रहा है ऐसा जो है सच्चिदानंद वो है शब्द से ग्राह्य आत्मतत्व और तद को अज्ञान का निवर्तक है विज्ञान शब्दित अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमाण और प्रमा से अज्ञान के निवृत्त होने के बाद सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मय के रूप में विवेकी के बुद्धि में स्फुरीत होता विवेकी को हमेशा वही मय के रूप में भासता है तद्विज्ञानेन विज्ञाने धीरा इससे कहा है तो स्वात्मनि एव भाती सर्वदा इसलिए सर्वदा शब्द का प्रयोग किया प्रत्येक परिस्थिति में वह एक बार अज्ञान निवृत्त हो गया तो उसे अन्य श्रुति सक्रित विभात कहती है वो एक बार भाजता है तो हमेशा के लिए भाजता है वो कभी न जाने वाली विद्युत है बिजली है एक बार कहीं किसी के बुद्धि में उसका कनेक्शन हो गया तो फिर कोई वो ये नहीं होता फ्यूज न उड़ता है न कुछ होता है सीधे वो हमेशा जलता रहता है प्रकाश ज्ञानदीप भाषित है न स्वयं प्रकाश आवरण भंग की मात्र ज़रूरत है अष्टम मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं